बोलती कहानियाँ हरी शंकर परसाई का देंगे शर्म की बात पर तागल की इतना शीतल माहेश्वरी के स्वर में मैं आजकल बड़ी मुसीबत में हूँ मुझे भाषण के लिए अक्सर बुलाया जाता है विषय यही होते हैं देश का भविष्य छात्र समस्या युवा असंतोष और भारतीय संस्कृति भी हालांकि निमंत्रण की चिट्ठी में संस्कृति अक्सर गलत लिखा होता है पर मैं जानता हूँ जिस देश में हिंदी हिंसा आंदोलन भी जोरदार होता है वहाँ मैं संस्कृति की सही शब्द रचना अगर देखूं तो बेवकूफ के साथ ही राष्ट्रद्रोही भी कहलाऊंगा इसलिए जहाँ तक बनता है मैं भाषण ही दे आता हूँ मजे की बात यह है कि मुझे धार्मिक समारोह में भी बुला लिया जाता है सनातनी वेदांती, बौद्ध जैन सभी बुला लेते हैं क्योंकि इन्हें न धर्म से मतलब है न संत से न उसके उपदेश से ये धर्मोपदेश को भी समझना नहीं चाहते पर ये साल में एक दो बार सफल समारोह करना चाहते हैं और जानते हैं कि मुझे बुलाकर भाषण करा देने से समारोह सफल होगा जनता खुश होगी और उनका जलसा कामयाब हो जाएगा मैं उनसे कह देता हूँ जितना लाइट और लाउड स्पीकर वालों को दोगे कम से कम उतना मुझ गरीब शास्त्रा को दे देना तो वे दे भी देते हैं मुझे अगर लगे कि इनका इरादा कुछ गड़बड़ है तो मैं शास्ता विक्रेता अधिकारी या थानेदार की भी सहायता ले लेता हूँ ये लोग पता नहीं क्यों मेरे प्रति आत्मीयता का अनुभव करते हैं इनके कारण सारा काम धार्मिक और पवित्र वातावरण में हो जाता है पर मेरी एक नई मुसीबत पैदा हो गई है जब मैं ऐसी बात करता हूँ जिस पर शर्म आनी चाहिए तब उस पर लोग हंसकर ताली पीटने लगते हैं मैं एक संत की जयंती के समारोह में अध्यक्ष था मैं जानता था कि बुलाने वाले लोग मुझसे भीतर से बहुत नाराज़ रहते हैं ये भी जानता हूँ कि ये मुझे गंदी गंदी गालियाँ देते हैं क्योंकि राजनीति और समाज के मामले में मैं मुँहफट हो जाता हूँ तब सुनने वालों का दीन क्रोध बड़ा मज़ा देता है पर उस शाम मेरे गले में वही लोग मालाएँ डाल रहे थे यह अच्छी और उत्तात्त बात भी हो सकती है पर मैं जानता था कि ये मेरे व्यंग हादसे और कटु उक्तियों का उपयोग करके उन तीन चार हजार श्रोताओं को प्रसन्न करना चाहते हैं यानी आयोजन सफल करना चाहते हैं यानी नेवकूफ बनाना चाहते हैं जयंती एक क्रांतिकारी संत की थी ऐसे संत की जिन्होंने कहा खुद सोचो सत्य के अनेक कोण होते हैं हर बात में शायद का ध्यान जरूर रखना चाहिए महावीर और बुद्ध ऐसे संत हुए जिन्होंने कहा सोचो शंका करो प्रश्न करो तब सत्य को पहचानो जरूरी नहीं कि वही शाश्वत सत्य है जो कभी किसी ने लिख दिया था ये संत वैज्ञानिक दृष्टि संपन्न थे और जब तक इन संतों के विचारों का प्रभाव रहा तब तक विज्ञान की उन्नति भारत में हुई भौतिक और रासायनिक विज्ञान की शोध हुई चिकित्सा विज्ञान की शोध हुई नागार्जुन हुए बाणभट्ट हुए इसके बाद लगभग डेढ़ शताब्दी में भारत के बड़े से बड़े दिमाग ने यही काम किया कि सोचते रहे ईश्वर एक है या दो है या अनेक हैं है तो सूक्ष्म है या स्थूल आत्मा क्या है परमात्मा क्या है इसके साथ ही केवल काव्य रचना विज्ञान अदारत गल्ला कम तोलेंगे मगर द्वैतवाद अद्वैतवाद विशिष्ट अद्वैतवाद मुक्ति और पुनर्जन्म के बारे में बड़े परेशान रहेंगे कपड़ा कम नापेंगे दाम ज्यादा लेंगे पर पर पंच आभूषण के बारे में बड़े जागरूक रहेंगे झूठे आध्यात्म ने इस देश को दुनिया में तारीफ दिलवाई पर मनुष्य को मारा और हर डाला उस धार्मिक संत समारोह में मैं अध्यक्ष के आसन पर था बाएं तरफ दो दिगंबर मुनि बैठे थे दाहिने तरफ दो श्वेतम्बर चार मुनियों से घिरा ये दीन लेखक बैठा था पर सही बात यह है कि होल टाइम मुनि या तपस्वी बड़ा दयनीय प्राणी होता है वह सार्थकता का अनुभव नहीं करता कर्म नहीं खोज पाता श्रद्धा जरूर लेता है मगर ज़्यादा कर्महीन श्रद्धा ज्ञानी को बहुत बोर करती है दिगंबर मुनि और श्वेतांबर मुनि आपस में कैसे देख रहे थे ये मैं जांच रहा था लेखक की दो नहीं सौ आंखें होती है दिगंबर अपने को सर्वहारा का मुनि मानता है और श्वेताबर मुनि को संपन्न समाज का ये मैं समझ गया उनके तेवर से मैंने आरंभ में कहा भी सभ्यता के विकास का क्रम होता है जब हैंडलूम लूम कपड़ा मिल नहीं थी तब विश्व के हर समाज का ऋषि और शास्ता कम से कम कपड़ा पहनते थे क्योंकि जो भी अच्छे कपड़े बन पाते थे उन्हें सामंत वर्ग पहनता था तब लंगोटी लगाना या नंगा रहना दुनिया भर में संत का आचार होता था पर अब हम फाइन से फाइन कपड़ा बनाते और बेचते हैं पर अपने मुनियों को नंगा रखते हैं ये भी क्या पाप नहीं है मुनि मेरी बात सुनकर गंभीर हो गए और सोचने लगे पर समारोह वाले हंसने और ताली पीटने लगे और मैंने देखा एक मुनि उनके इस ओछे व्यवहार से खिन्न है मैंने सोचा कि मुनि से कहूँ कि हम दोनों मिलकर सिर पीट लें शर्म की बात पर जिस समाज के लोगों को हंसी आए इस बात पर मुनि और साधु दोनों रोले पर इसके बाद जब मुनि बोले तो उन्होंने घोर हिंसा की शैली में अहिंसा समझाई कुछ शब्द मुझे अभी भी याद हैं पाखंडियों क्या संत को सर्टिफिकेट देने का समारोह करते हो तुम्हारे सर्टिफिकेट से संत को कोई परमिट या नौकरी मिल जाएगी पाप की कमाई खाते हो झूठ बोलते हो सत्य की बात करते हो बेईमानी से परिग्रह करते हो बताओ ये चार पांच मंजिलों की इमारतें क्या सत्य अहिंसा और अपर अपरिग्रह से बनी हैं? मैं दंग रह गया मुनि का चेहरा लाल था क्रोध से वे किसी सच्चे क्रांतिकारी की तरह बोल रहे थे क्योंकि उन्होंने शरीर ढाँकने को कपड़ा लेने का किसी से एहसान नहीं लेना था सभा में सन्नाटा लगातार सन्नाटा और बुनी पूरे क्रोध के साथ सारी बनावट और फरेब को नंगा कर रहे थे अंत में मुझे अध्यक्षीय भाषण देना लाजिमी था मैं देख रहा था कि तीस चालीस साल के गुट में युवक लोग पांच-छह ठिकानों पर बैठ इंतज़ार कर रहे थे कि मैं क्या कहता हूँ मैंने बहुत छोटा धन्यवाद जैसा भाषण दिया मुनियों और विद्वानों का आभार माना और अंत में कहा एक बात मैं आपके सामने स्वीकार करना चाहता हूँ मैंने और आपने तीन घंटे ऊँचे आदर्शों की सदाचरण की प्रेम की दया की बातें सुनी पर मैं आपके सामने साफ कहता हूँ कि तीन घंटे पहले जितना कमीना और बेईमान मैं था उतना ही अब भी हूँ मेरी मैंने कह दी आप लोगों की आप लोग जाने इस पर भी क्या हुआ हंसी खूब हुई और तालियां पीटीं उन्हें मज़ा आ गया एक और बड़े लोगों के क्लब में मैं भाषण दे रहा था मैं देश की गिरती हालत महंगाई गरीबी बेकारी भ्रष्टाचार पर बोल रहा था और खूब बोल रहा था मैं पूरी पीड़ा से गहरे आक्रोश से बोल रहा था पर जब मैं ज़्यादा मार्मिक हो जाता वे लोग तालियाँ पीटते थे मैंने कहा हम लोग बहुत पति थे तो वे ताली पीटने लगे उन्हें मज़ा आ रहा था और शाम एक अच्छे भाषण से सफल हो रही थी और मैं इन समारोहों के बाद रात को घर लौटता हूँ तो सोचता रहता हूँ कि जिस समाज के लोग शर्म की बात पर हंसे और ताली पीटे उसमें क्या कभी कोई क्रांतिकारी हो सकता है होगा शायद पर तभी होगा जब शर्म की बात पर ताली पीटने वाले हाथ कटेंगे और हंसने वाले जबड़े टूटेंगे